मुनिगण पूजा के योग मातृशक्ति मानव प्रिय विद्यार्थी स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान इसकी क्या आवश्यकता है और इससे पुनर्जन्म का क्या संबंध जुड़ता है इस संबंध में चर्चा हमारी चल रही है भगवान आग्रह पठत बोदय माँ ये नैमित्तिक ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है यहाँ से पढ़ो यह नैमित ज्ञान तीन कारणों से उत्पन्न होता है देश काल और वस्तु इन तीनों का जैसा जैसा कर्मिंदियों के साथ संबंध होता है वैसे वैसे संस्कार आत्मा पर होते हैं अब जैसे जैसे निमित्त निकल जाते हैं वैसे वैसे इस नैमित ज्ञान का नाश होता है अर्थात गुरु जन्म का देश काल शरीर का वियोग होने से उस समय का निमित ज्ञान नहीं रहता उसको छोड़कर इस विचार में एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि वह आयु पद कर्म से होता है अर्थात एक ही समाजाव अच्छेद करके आत्मा के बीच दो तीन ज्ञान एकदम शोरित तो हो सकते नहीं इस नियम की लाभिका से पूर्व जन्म के स्मरण का समाधान भरी वहाँ से हो जाता है इस जन्म में मयू अर्थात अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक ठीक रहता है इसलिए पूर्व जन्म के ज्ञान का स्मरण आत्मा को नहीं होता अलम स्वामी जी कहते हैं कि हम अपनी उन्नति के लिए या अवनति के लिए कुछ नया जानना चाहते हैं कुछ नया सीखना चाहते हैं कुछ नई क्रिया करना चाहते हैं ये जीवात्मा की इच्छा ही हमारी क्रिया और कर्म का कारण बन जाती है और इस जीवात्मा की इच्छा को समाप्त किया नहीं जा सकता क्योंकि इच्छा उसका स्वाभाविक गुण है तो अनगणित इच्छाएं अनगिनत हमारे जन्म अनगिनत हमारे संस्कार ये सब हमें धक्का देते हैं कि कुछ करें कुछ करें कुछ करें अब कुछ करें तो करें क्या फिर उसमें हमारे संस्कारों में संस्कार या सुसंस्कार सहायता करते हैं हम जब किसी अशुभ कर्म की ओर अपने मन में योजना बनाते हैं तो उस समय हमारे मन में कुछ संस्कारों का एक प्राबल्य रहता है एक वेग रहता है और वो वेग ही हमारे मन में बहुत तेजी से उत्पन्न होकर जीवात्मा से वो क्रिया करा लेता है इंद्रियों के द्वारा और वो क्रिया ही हमारा फिर कर्म बन जाता है तो कहते हैं कि नैमित्तिक ज्ञान हम जहां से भी प्राप्त करते हैं किसी से भी प्राप्त करते हैं किसी वस्तु से प्राप्त कर सकते हैं किसी व्यक्ति से किसी स्थान से किसी को देख करके हम बहुत सारा नैमित्तिक ज्ञान प्राप्त करते हैं वेदों का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना ये सब नैमित्तिक ज्ञान के सहारे ही हम कर रहे हैं तो कहते हैं कि ये हम कैसे प्राप्त करते हैं तो स्वामी जी इसमें बताते हैं कि तीन कारणों से यह ज्ञान उत्पन्न होता है तीन कारण गिनाए और तीनों की अनिवार्यता है अगर इन तीनों में से एक भी लुप्त हो तो नैमितिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती स्वामी जी पहला कारण क्या बताते हैं देश और देश का मतलब हम सब जानते हैं हम सब उससे परिचित हैं कि जहां हम बैठे हैं वो भी देश और जहां हम नहीं बैठे हैं वो भी देश जहां हम बैठेंगे वो भी देश और जहां हम नहीं बैठेंगे वो भी देश यानी हम कोई भी क्रिया करते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसमें पहले अपने पैर जमाने बहुत आवश्यक है किसी आचार्य से हम कोई नया ज्ञान सीखना चाहते हैं तो उसमें आचार्य का स्थान और विद्यार्थी का स्थान अनिवार्य है तो कहते हैं देश के बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता कोई ना कोई उसके लिए हमें स्थान चाहिए और कोई ये कह सकता है कि मन से हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं हम क्रिया तो कोई करते नहीं तो वो मन ही उसका देश बन जाता है वो मन ही उसका देश बन जाता है तो कहते हैं कि एक तो किसी भी ज्ञान को सीखने के लिए किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी स्थान की आवश्यकता होती है क्योंकि स्थान के बिना हमारा जब बैठना ही खड़ा होना ही नहीं होगा तो सीखेंगे कहां से आप कहेंगे हवाई जहाज में बैठ के सीख लेंगे हवाई जहाज में भी तो वहां बैठना हो रहा है उड़ते उड़ते सीख लेंगे उड़ते उड़ते कैसे सीख लोगे किसी ने सीख लिया हो तो बताओ तो उसके लिए कोई ना कोई स्थान तो चाहिए ही एक तो देश और दूसरा है काल जब हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम किसी के चरणों में बैठ करके कुछ जानने की इच्छा कर रहे होते हैं या हम किसी दूर की वस्तु को इंद्रियों से जानने की यथार्थ चेष्टा कर रहे होते हैं कि अमु वस्तु जो दूर है वो है क्या इंद्रिया सन्न कषोत्पन्नम जानम अव्यभिचारी वो दोषयुक्त नहीं होना चाहिए तो जब हम अपनी इंद्रिय से किसी दूर की वस्तु को जानना चाहते है तो उसके लिए आत्मा की इच्छा और मन का संयोग जब ये दो चीजें जुड़ती हैं तब हमारी इंद्रियों का उस वस्तु के साथ में सन्निकर्ष स्थापित हो जाता है और तब हम वो अब अव्यभिचारी ज्ञान प्राप्त करते हैं यानी वो दोषयुक्त जान नहीं होना चाहिए अगर दोषयुक्त जान हो रहा है आत्मा की इच्छा भी है वस्तु भी दूर है मन के साथ संयोग भी हो रहा है पर वो वस्तु हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रही है तो वो सूत्र नहीं घटेगा क्योंकि इसमें आगे कुछ शर्तें बताई है तो कह रहे हैं कि देश काल काल की कोई एक तो देश की दूरी से हम जान प्राप्त करते हैं जैसे सामने कोई पेड़ खड़ा यहां से हमें सांप दिखाई नहीं देता है तो हम पास जाते हैं तो ये काल की दूरी से भी हम जान प्राप्त करते हैं देश की दूरी से हम जान प्राप्त करते हैं तो देश और काल और तीसरा स्वामी जी बताते हैं वस्तु वस्तु हमारे ज्ञान को सिखाने में कारण बनती है हम जब सीखते हैं तो क्या सीखते हैं किसी वस्तु को सीखते हैं किसी विषय को सीखते हैं हमारे सामने कोई वस्तु ही ना हो और शून्य हो तो शून्य से हम क्या सीख सकते हैं तो व्यक्ति ज्ञान की अवस्था अपने अंदर तब प्राप्त करता है जब वो देश में स्थित हो काल में स्थित हो और वस्तु में स्थित हो इन तीनों के संपर्क में आकर के मनुष्य ज्ञानी बनता है शिक्षित बनता है पदवी प्रतिष्ठा पाता है अगर इन तीनों में से एक का भी अभाव है तो ज्ञान के सीखने की संभावना नगण्य रह जाती है और आगे क्या कहते हैं कहते हैं कि इन तीनों का जैसा जैसा कर्मेन्द्रियों के सा साथ संबंध होता है वैसे वैसे संस्कार आत्मा पे होते हैं इन तीनों का कर्मेद्रियों से आप जानी भी ले सकते हैं जान इंद्री कर्मेन्द्री दोनों कहते हैं कि इन तीनों का जैसा जैसा संबंध होता है किसका देश का समय का और वस्तु का संबंध तो होगा संबंध बन, बनाए बिना कुछ सीखा नहीं जा सकता हम जब कुछ देखते हैं हम जब कुछ सुनते हैं तो हम हमारा उस विषय के साथ में संबंध जुड़ जाता है संबंध बनाए बिना कुछ होगा नहीं शब्द सीखेंगे तो शब्द के साथ स्वाभाविक अर्थ का संबंध तो बनेगा ही और शब्द सीखने से क्या होगा यो अर्थज्जा इति सकल सकल भद्रम स्नुते जो शब्दज्जा के साथ में अर्थज्ञा भी है अर्थम हम जानाती थी, थी अर्थज्ञा जो शब्द के साथ साथ अर्थ के साथ संबंध को ठीक से यथार्थ रूप से अपने मस्तिष्क में हृदय हिर्देंग, हृदयंगम करता है वो सकलम भद्रम अश्नुते वो अपने कल्याण की बहुत सारी बातों की योजनाएं बना लेता है और वो दूसरों को भी सुख करता है तो कहते हैं कि संबंध बहुत जरूरी है तो कहते हैं कि एक तो संबंध हमारा ज्ञान इंद्रियों के साथ रहता है दूसरा कर्म इंद्रियों के साथ में रहता है मैंने हाथ से कुछ पकड़ा कुछ पकड़ा तो अब मेरा संबंध केवल हाथ से ही नहीं है मेरा संबंध मन से भी है मेरा संबंध आत्मा की इच्छा से, लिक लिक लिक लिक से भी है और मेरा संबंध उस विषय से भी है और जिस भावना से मैं कुछ पकड़ रहा हूं इस भावना का भी संबंध है तो क्रिया करनी कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है क्रिया तो हम सभी करते हैं मूर्ख भी क्रिया करता है आप शब्द बोलता है पागलों जैसी हरकतें करता है कई तरह की क्रियाएं करता है लेकिन वो क्रियाएं तो है लेकिन वो क्रियाएं किस भावना से की जा रही हैं उस भावना का महत्वपूर्ण विशेष रूप से सहयोग रहता है अगर गलत भावना से हम कुछ भी क्रिया कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उसका संस्कार हमारे चित्त पर गलत ही पड़ेगा गलत ही वो जाएगा और संस्कार क्या क्या है संस्कार उसको हम एक मोटे उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने रूमाल में कपूर रख दिया या गुलाब के फूल रख दिए एक घंटे तक रखे रहे अब उस गुलाब के फूल को हटा दीजिए अब उस रूमाल को सूंघिए तो उसमें सुगंध आएगी नहीं आएगी जिनको जुकाम रहता है उनको तो शायद नहीं आएगी पर जिसकी नाक स्वस्थ है घृण ठीक काम कर रही है वो आएगी हालांकि सुगंध का जो आधार था वो तो गया लेकिन दो घंटे तक एक घंटे तक उस रुमाल में जो फूल रखे हुए हैं उसका प्रभाव वहां छूटा हुआ है तो हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं उसका जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है उस प्रभाव का नाम संस्कार है तो कहते हैं कि वो संस्कार हम संचित करते चले जाते हैं और वो संस्कार जब हम संचित करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो संस्कार मन पर पड़ जाते स्वामी तो यहाँ आत्मा पर कह रहे हैं लेकिन आत्मा पर एक जान जान युक्त तो संस्कार मानना चाहिए जैसे मन पर संस्कारों की कुछ छाप कुछ रेखाएं पड़ जाती हैं वैसी आत्मा पे नहीं पड़ती तो वैसा ही हमारे आत्मा और मन के ऊपर वो संस्कार पड़ जाता है और संस्कार गलत पड़े तो साधक रोता है चोरिया करते हैं लोग गलत तो कुसित चिंतन करते हैं लोग आचरण को एक भिन्न प्रकार से लोग करते हैं तो इसके पीछे उनके संस्कार ही काम करते हैं इसलिए संस्कारों को धोना कुसंस्कारों को धोना ये विवेक के बिना संभव नहीं है तो कहते हैं कि हम जो कुछ भी कर्म संपन्न करते हैं उसके मूल में हमारी वो भावना रहती है हमारे संस्कार रहते हैं और तब वो कर्म एक सशक्त रूप में हमारे सामने फल देने के लिए बज्र रूप में खड़ा हो जाता है और फल या तो मनुष्य की व्यवस्था से मिलता है या ईश्वर की व्यवस्था से हम अच्छा और बुरा मनुष्य तो में से कोई न कोई फल हमारे सामने आई तो कहते हैं कि हमारा वो संस्कार जो है आत्मा पर पड़ जाता है जैसे जैसे निमित्त निकल जाते हैं वैसे वैसे इस नैमित्तिक ज्ञान का नाश हो जाता है और कहते हैं कि जैसे जैसे निमित्त निकल जाते हैं, वैसे वैसे इस नैमित्तिक ज्ञान का नाश होता जाता है नाश का मतलब यहाँ पर मिटना नहीं मानना चाहिए कि अभाव हो गया मतलब वो ज्ञान हम भूल जाते हैं जैसे बचपन में पांचवें वर्ष के दिसंबर की दो तारीख में मैंने क्या खाया था या आप लोगों को याद हो किसी को याद नहीं कि पांचवे वर्ष में दिसंबर की दूसरी तारीख की दोपहर में मैंने क्या खाया था आप लोगों ने क्या खाया था वो पांच साल का ही पता नहीं होगा कि हम पांच साल में कैसे थे क्या करते थे क्या सोचते थे बहुत धुंधली स्मृति होगी तो वो जो कुछ हमने जो किया था पांच साल की अवस्था में या चार साल की अवस्था में और माता पिता ने जो हमें सिखाया था दो साल तीन साल अवस्था में उसका कुछ संस्कार रह सकता है लेकिन जो हमारे सामने या हमारे मस्तिष्क में वो उपस्थित हो ऐसा संभव नहीं है क्योंकि उसमें जो कुछ हमें मिला है वो हमें निमित्त से मिला है वो हमें किसी ने दिया है और जो कुछ दिया जाता है वो वो मिटता नहीं है वो लुप्त तो हो जाता है लेकिन वो मिटता नहीं और लुप्त होने को ही नाश कर दिया जाता है तो हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो संस्कार कहते हैं दग्ध बीज हो गए तो दग्ध बीज का मतलब हो ये होगा कि संस्कार तो है लेकिन अब उन संस्कारों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अंकुरण कर सकें भुने हुए बीज को खेत में डाल दीजिए वो अंकुर होगा ही नहीं कितनी कोशिश कर लो होना ही नहीं उनको तो कहते हैं कि वो हमारे जो आत्मा पे जो संस्कार पड़ते हैं वो सब नैमित्तिक ज्ञान के अंतर्गत आते हैं और वो हम भूल जाते हैं तो इसका मतलब है कि नैमित्तिक ज्ञान आ भी जाता है और चला भी जाता है इसलिए आदमी की स्मृति गलती करा देती है जी मैं तो भूल गया था जी ओहो मैंने सोचा था कि वो है और गलत व्यवहार कर बैठता जैसे आप कमरे में हैं और किसी ने दोस्त दरवाजा खटखटाया अब आप तो सोचते हैं जैसे विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी सोचेगा कि शायद कोई दूसरा विद्यार्थी होगा अब विद्यार्थी है नहीं कोई और है मिलने वाला और वो अंदर गुस्से से भरा उसने दरवाजा खोला खोला तो वो कोई दूसरा मिलने वाला तो ये जो हम गलतियां करते हैं ये इसीलिए गलतियां करते हैं क्योंकि हम स्मृति को संस्कार को स्थिर नहीं रख पाते हम अनुभव को ठीक से स्थिर नहीं रख पाते और अनुभव को स्मृति को ठीक से स्थिर न रखवाने के कारण से हम कुटियों से जुड़े रहते हैं तो कहते हैं कि एक तो ये कि जैसे निमित्त आते हैं वैसे वैसे ये निमित्तिक ज्ञान का नाश हो जाता है अर्थात पूर्व जन्म का देश काल और शरीर का व्योग होने से उस समय का निमित्तिक ज्ञान नहीं रहता अर्थात पूर्व जन्म में हम कहा थे किस समय मरे थे हम कैसे थे ये सारा का सारा जो ज्ञान है वो हमें निमित्त से प्राप्त हुआ और वो सारा का सा, सारा जान जो है वो हम भूल गए हैं वो हम भूल चुके हैं इसलिए पूर्व जन्म की बातों का हमें स्मरण नहीं होता हालांकि इसमें एक अपवाद भी हो सकता है जैसे सत्य सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने एक पुस्तक लिखी है वै, वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार तो उसमें बहुत सारी उन्होंने पूर्व जन्म की घटनाएं दी है पूर्वजनम बहुत सारी घटनाएं दी लेकिन कोई यह कहे की नहीं सारी घटनाएं झूठी है ऐसा लगता नहीं अपवाद हर चीज का होता है तो हो सकता है कि किसी को कोई घटना याद रह जाती हो और इससे हमारे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है लेकिन सामान नियम यह है कि पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं रहता है क्यों नहीं रहता क्योंकि वो निमित्त से हमें मिला था और निमित्त हटते ही वो जान चला गया जिस शरीर से हमने जान प्राप्त किया था वो शरीर तो जल गया और, और वो हमें किसी निमित्त से मिला था तो निमित्त न होने पर वो जान हमारा हट गया लेकिन उसका संस्कार हो सकते हैं लेकिन इतना नहीं है कि हम ये बता दें कि हम अमुक देश में अमुक समय में पैदा हुए थे या हम ऐसे थे वैसे थे ये बता पाना बहुत मुश्किल है तो कहते हैं कि वो जो ज्ञान है वो शरीर का वियोग होने से उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता है इसको छोड़ इस विचार में एक बात और ध्यान में रखने, रखने योग स्वामी जी कहते हैं कि एक विचार और मेरे मन में आ रहा है क्या आ रहा है कहते हैं जान का स्वभाव ऐसा है कि वो युगपत क्रम से होता है यहाँ अयुग पथ गया मुझे ऐसा लगता है कि आकार जो है वो अतिरिक्त आ गया यहाँ पे क्योंकि ये शास्त्र से विरुद्ध बात यहाँ पर बैठ जाती है यदि हम यहाँ पर अयुग ही लिखा रहने दे क्यूँकि युगपथ ज्ञानानुपत्तिर मनसोलिंगम वहां कहा है कि दो पदार्थों का एक साथ ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है तो यहां अयुगप की जगह पर आ काट देना चाहिए अभी तो मुझे ऐसी समझ में आ रहा है तो कहते हैं कि ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो ज्ञान जो है वो वो युगपथ क्रम से होता है युगपथ मतलब एक साथ एक साथ मतलब उसका एक क्रम होता है क्रम होता क्रम के बिना जब हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो लगता है कि हम क्रम के बिना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वास्तव में वो क्रम के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है वो क्रम से ही हो रहा है जैसे मैं किसी चीज को आंख से देख रहा हूं तो आंख से देखने का काम भी कर रहा हूं और उसके बारे में बहुत सोच भी रहा हूं और उसके बारे में मैं सुन भी रहा हूं उसका मैं स्पर्श भी कर रहा हूं फिर उसको खा भी रहा हूं फिर उससे कोई निर्णय भी निकाल रहा हूं यानी इतनी सारी जो क्रियाए हम कर रहे हैं अनगिनत क्रियाएं हम कर रहे हैं एक वस्तु को देखते हुए अनगिनत क्रियाएं हम कर, कर, करते हैं तो ये अनगिनत जो क्रियाएं हैं इनकी एक व्यवस्था है जैसे पंखा चल रहा है और पंखा चल रहा है तो आप हमें आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्रम नहीं है नहीं क्रम है इसमें भी अगर तार उल्टा जोड़ देंगे तो पंखा तो चलेगा हवा ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी हवा ऊपर ये एक बार मेरे साथ भी ऐसा हो गया जब तो मैं, मैं तार बार कुछ गलत जुड़ गया तो वो पंखा की हवा पंखा तो चले पर हवा ऊपर मैंने कहा ये क्या है तो किसी ने बताया कि महाराज उल्टे तार जुड़ गए इसको इधर करो और उसको उधर करो अब सही तार जोड़े तो पंखा फिर नीचे हवा देने लगा तो उसमें भी एक क्रम है यानी सारी सृष्टि जब क्रमबद्ध है नियमबद्ध है तो परमात्मा ने हमारे शरीर में जो मन और इंद्रियों की जो व्यवस्था बनाई है उसको जानने के लिए और उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अव्यवस्था कैसे कर सकते हैं तो कहते हैं कि युग पर जाना ना अनुत्पत्ति दो पदार्थों का ज्ञान एक साथ उत्पन्न नहीं होता ये मन की पहचान है मन के अस्तित्व का लक्षण है कि हम एक समय में एक ही ज्ञान प्राप्त करते हैं अगर मैं देख रहा हूँ तो देखते समय मैं सुन नहीं सकता सुनते समय मैं देख नहीं सकता और मोटे रूप में तो ऐसा ही लगता है कि नहीं नहीं मैं तो एक साथ ही कर रहा हूँ देख भी रहा हूं आप जैसे बैठे प्रवचन सुन भी रहे है और मैं सुना भी रहा हूँ लेकिन आप हम कुछ और भी सोच रहे हैं उसमें भी एक क्रम है तो कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि कि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो युगपत क्रम से होता है अर्थात एक ही समय छेद करके आत्मा के भी दो तीन ज्ञान एकदम उत्फेद नहीं हो सकते यानी आत्मा को एक साथ अनेक ज्ञान नहीं हो सकते इस नियम की लापिका से पूर्व जन्म के विस्मरण का समाधान भली भात हो जाता है कहते हैं ये जो नियम मैंने बताया है कि एक साथ बिना क्रम के कोई ज्ञान मनुष्य नहीं सीख सकता नहीं प्राप्त कर सकता इस नियम से पूर्व जन्म की बात सिद्ध हो जाती है इस लापिका से यानी इस विचारधारा से इस भूमिका से ये ये पुनर्जन्म सिद्ध हो जाता है क्यों सिद्ध हो जाता है क्योंकि जैसे पीछे उदाहरण आ जाता कि हमने जो पिछले जन्म में जो ज्ञान प्राप्त किया था वो नियमबद्ध था नैमितिक था लेकिन आज हमें उसका कोई क्रम याद नहीं है उसका कोई अंश भी याद नहीं है और इस जन्म में इस शरीर के द्वारा इस मन के द्वारा हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अगले जन्म में उसका भी हमें इसका हमें उस समय पता नहीं लगेगा कि हम कहाँ थे तो कहते हैं कि इससे भी हमारा पूर्व जन्म सिद्ध हो जाता है सिद्ध इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार बने रहते हैं एक जन्म में आदमी के अंदर बहुत विशिष्ट बनने के संस्कार नहीं जागृत हो सकते तो स्वामी जी आगे कहते हैं कि अर्थात इस जन्म में मैं हू अर्थात अपनी स्थिति का ज्ञान आत्मा को ठीक ठीक रहता है इसलिए पूर्व जन्म के ज्ञान का स्मरण आत्मा को नहीं होता इस जन्म में मैं हू ये मैं हूँ इसका ज्ञान इस जन्म में तो मुझे है लेकिन पिछले जन्म में मैं हूँ इसका ज्ञान का निर्धारण हम कैसे करेंगे साक्षात तो कर नहीं सकते मान लो मैं बकरी था पिछले जन्म में उसको तो ये नहीं पता कि मैं मैं हूं वो ये नहीं कह सकती मैं बकरी हूं उसको क्या उसको थोड़ी पता लगा मैं बकरी हूं उसको ये भी पता नहीं लगा मैं हूँ ये तो हम मनुष्य ये जान सकते हैं कि ये बकरी है मैं बच्चा हूं मैं बूढ़ा हूं मैं हू तो मैं हूं का जो ज्ञान है वो इस जन्म में ही हमें साक्षात, साक्षात प्राप्त हो रहा है वो भी हमारी ये स्वयं की अनुभूति है ये हमें किसी ने सिखाया नहीं है ये हमें किसी शास्त्र ने नहीं सिखाया है ये हमारी अनुभूति है शास्त्र को एक तरफ हम रख दें तब भी मैं तो कोई संदेह नहीं रहता तो कहते हैं ये जो मैं का जो ज्ञान रहता है अस्तित्व का इससे भी हमें पता लगता है कि जो पूर्व जन्म का जो ज्ञान है उसका मैहू का ज्ञान इस जन्म के महू का ज्ञान के साथ में नहीं जुड़ेगा और नहीं जुड़ेगा तो महू तो है वो जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब है कि पहले मैंने पहले भी मैंने कई जन्मों में ऐसा कहा है कि मैं हूँ और तो इससे हमारे दूसरे जन्म भी सीख